जी मेरे बेटे। बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे भजन और संगीत जो मन को आत्मा से जोड़ देता है अमन राह देता है और मुझको मेरी जड़ों तक ले आता है कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो कितना भी विशाल वो क्यों ना हो जाए यदि वो अपनी जड़ों से कट जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है इसी प्रकार वो मनुष्य जो अपनी जड़ों से कटा हुआ है जो अपने होने का कारण नहीं जानता और जो उन कारणों के प्रति जागरूक और ईमानदार नहीं है वेद ने कहा वो जीते जी मरे के समान है जड़ से कट गए पेड़ की जैसी ही उसकी अवस्था है इसीलिए हम देख रहे हैं कि गुरुकुल में जब वेद हम पढ़ते हैं तभी तो जितने भी ऋषि गुजर रहे हैं हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऋचा ऋचा करके सब बालक को उसके उदगम के साथ कि वो कौन है और कहां से आया है उसकी सोच को उसकी समझ को उसके विचार को वहां पर ले जाके खड़ा करते हैं क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना वो ईश्वर को क्या जानेगा कितना सुंदर भजन अभी सुना हमने मैं सांवरे के रंगराशीरे हमने भजन सुना कुछ क्षण के लिए हमको बहुत अच्छा लगा लेकिन क्या यह भजन हमारा मुकद्दर हमारा जीवन हमारी सोच नहीं बन सकता और ये सदा सोच बना रहे उसी के लिए वेद की कल्पना है जब हम अपने को नहीं जानते हैं तो हम एक बड़े घटिया सतही स्तर पर स्वयं को पहचानते हैं एक आदमी गंवार था पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास एक छोटा सा घर था वो सुबह से शाम तक अपना घर ही सजाता रहता था बचपन आया कब और जवानी ने कब कदम रखा उसे पता नहीं था फिर बुढ़ापा भी आया वो दीवारों को ही रंगता सजाता रहता था छोटा सा गरीब आदमी था वो अपने घर को ही सजाता रहता था फिर वो मर गया सब लोगों ने कहा कि बहुत पागल आदमी था ये क्या इसी के लिए इसने जन्म लिया कि बस अपनी जरा सी सजाता रहे ये तो बिल्कुल ही सिर फिरा था इसको समझ की कमी थी आप सब भी ऐसे ही सोचते होंगे? लेकिन मैं आप सब से पूछना चाहता हूं कि उम्र तमाम आप इस शरीर रूपी घर को ही तो सब कुछ माने रहे उसी गवार की तरह इसमें कौन सी समझदारी थी लिपटे भी तो इसी केंद्रियों के विषयों के साथ कभी जानना न चाहा कि तू कौन है ये तो घर है एक जीवंत घर है जिसे स्वयं प्रभु बनाते हैं न मम्मी न पापा कोई भी एक कोष नहीं बना पाते बनाता तो प्रभु है इस घर में ठहरा हुआ इस घर में रहने वाला तू कौन है और जो अपनी सोच से और अपने से कट गया तो वो जिंदगी में पाएगा क्या अंधा दंफ मिथ्याभिमान झूठी एठ और क्या पाएगा आज तक हम बस बाहर ही सजते रहे बाहर ही संवरते रहे सावरिया हमारे भीतर रहा भीतर हम कभी गए ही नहीं गाना गाते रहे वेद की इन ऋचाओं में आए तो पहले ही ऋषि ने कहा कि तू जीव है जीवात्मा है और इस घर को जो भस्मी से अन्न आन और से इस दुर्लभ रूप में लाता है वो तेरा आत्मा है वो सांवरिया है वो घटघट वासी गह किसे रहा था उसका कोई अता पता न था बस गाए जा रहा था कभी जानने का भी प्रयास किया उसी की तरह जैसे वो मकान की दीवारों को सजाता रहा आप अभी अपना आ, इस घर को ही सजाते रहे खिजाब लगाते रहे फेस लिफ्टिंग कराते रहे और जाने क्या क्या करते रहे आप और आपको कभी याद न रहा कि ये घर की महज दीवार है तुम तो इसके भीतर रहने वाली जीवात्माओं इसको सजाने से कल्याण नहीं है इसे तो स्वयं प्रभु सजा रहे अरे तेरा कल्याण उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाने में है और उसके लिए तुझे बहर नहीं, अंतर मुखी नहीं अंतरमुखी होना होगा अपने भीतर झाकना होगा तुम तो उस गवार की तरह व सजाते रहे कौन सा सूट बनवाऊ कौन से कपड़े लगवाऊं? और याद नहीं रहा कि ये सतही बातें हैं तुझे तेरे भीतर जाना है तेरे को बनाने वाला परमेश्वर जो संपूर्ण भूमंडलों का स्वामी है वो भी आज तुझ में विराजमान है तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाता उसके साथ क्यों नहीं घुल मिल जाता बस बाहर ही रिजाना है बाहर ही सजाना है न जाने कहाँ भटक गई है सोच हमारी उस जंगली की कहानी कि वो गया गांव में रात के अंधेरे में देखा खिड़कियों पर से छन छन के रोशनी आ रही थी तो उस बेचारा ना समझता, हम लोग तो समझदार हैं, फिर भी ना समझे, उसी जितने उसने देखा कांच में से रोशनी आ रही है ये ये जो भी वस्तु है कांच है जो कुछ भी है शीशा है यही चमकता है और उसने शीशा तोड़ा पत्थर से और भागा थोड़ी दूर गया तो उसमें चमक ही नहीं थी फिर दूसरी खिड़की तोड़ी तीसरी तोड़ी पकड़ा गया वो लोगों ने कहा तू तो खिड़कियां क्यों तो तोड़ रहा है तो उसने रोने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो मैं जंगली हूं मुझे अकल वकल नहीं है लेकिन बताओ ये कांच तुम्हारे यहां तो इतने चमकते हैं कि बाहर गली तक रोशनी ले आते हैं जब मैं इसको तोड़ के अलग करता हूं तो इनकी रोशनी क्यों खत्म हो जाती है तो उन्होंने कहा अरे पागल रोशनी इस कांच में नहीं है इसके भीतर कमरे में जो बल्ब जल रहा है ये उसी की रोशनी है जो इन शीशों से छन के बाहर आ रही है तो उस जंगली को समझ में आया पर हमें कभी समझ रहा है क्योंकि हम अपनी जड़ों से कटे हैं बस बाहर ही चमकना चाहते हैं बाहर ही सुंदर दिखना चाहते हैं और मन में को कूड़ादान बनाए हुए हैं मालूम नहीं उसमें वो सवरिया रहता भी कैसे होगा हमें कभी कोई सोच नहीं आती तो इसीलिए वेद ने कहा कि अपनी जड़ों से कट गया पेड़ चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो उसका सर्वनाश होता है और अपनी जड़ों से कट गई सोच आदमी की चाहे वो कितना बाहर बड़ा दिखे वो सर्वनाशी ही होता है उसका भी सर्वनाश ही होता है आइए वेद में चलें। एक बार पढ़ डालें अपने आप को पूरी ईमानदारी से जैसे छात्र पढ़ते हैं गुरुकुल में हम चौथे ऋषि में हैं और चौथे ऋषि ने आरंभ से ही हमको हमारे जो सत्य स्वरूप है वो दिखाया है कि ब्रह्म ज्वालाएं ही अग्नियां ही यज्ञ की माता हैं यज्ञ ही आत्मा है यज्ञ ही देव है प्राणवायु उपाचार्य है तन सामिग्री है और जो भोजन लेते हैं वो सामिग्री है हम सब जीव रूप इस यज्ञ के यजमान है बच्चों को यही भीतर का यज्ञ पढ़ाने के लिए हम वाहि यज्ञ कराते हैं तो शुरू करें इसे कहा तुम नु अग्नि पित्रो रूपस्त आदेवो देवेश्वर अनवद्य जागृति तनुकृत बोधि प्रमातिश्च कल्याण वसु विश्व मोह पिशे ये ऋचा है वैदिक संस्कृति है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आज भी आप उन शब्दों का इस्तेमाल ना करते हैं दुर्भाग्य से कुछ हमारे चमत्कारी स्वामियों ने इसके भी चमत्कार कर डाले और यह भूत बंगला बन के रह ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द स्पष्ट होगा और सब कुछ समझ में आएगा त्व तो माने तुम तो आप आत्मा को और ब्रह्म ज्वालाओं को संबोधित हूं मैं सावरिया जो मेरे भीतर बसे कहा तुम नो अग्ने तुम हे हमारे अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ जीवन की हर ऊषमा को देने वाले उन सर्द अंधेरी रातों में मुझे एक प्यारी सी मां की गोद की सी गर्मी देकर मुझे चिलान वाले हे आत्मा तो हम नो पितृ रूपस्थ कि तुम्हें तो माता पिता बन करके मेरी इस देह में स्थित हो आज यदि तुम मेरे जूठे अन्न को शबरी का नाम बन यज्ञ न करो तो वो सात्विक भोजन भी सड़के कैंसर बना देगा मैं मर जाऊंगा मुझे इस देश से विगत होना पड़ेगा और फिर कोई भी तो घर ना होगा मेरे पास बेघर हो जाऊंगा इसमें क्या है जो हमें समझ में नहीं आता इसमें क्या है जिसे हम समझ नहीं पाते वेद मुझको मेरी कथा सुना रहे बालक समझते हैं लेकिन शायद हमारी सोच अपने से इस कदर कट गई है कि हम समझकर भी समझना नहीं चाहते कह रहा है पितृ रूपस्त्र जनक के रूप में मुझ में हम सब में हमारे देहों में स्थित होने वाले ही आत्मा है यज्ञ अग्नि ही यज्ञ अब आपको संदेह नहीं रहना चाहिए कि प्रभु को भीतर ही भजा जाता है बाहर रिहर्सल है भीतर मंच है बाहर रिहर्सल द्वारा अपने को मजबूत करते हैं भजन से कीर्तन से हवन से यज्ञ से पूजा से पाठ से व्रत से और भीतर मंच पर आकर के आत्मा के सम्मुख उसी के रूप का अभिनत करते हैं जैसे बच्चा जब छोटा बच्चा किसी की भी नकल करता है तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं उसे सीने से लगा लेते हैं मेरा गोविंद मुझे अपने में निपटा लेकिन हम तो भूल गए हम तो रिहर्सल पे ही इनाम पाना चाहते हैं मंच पर आना ही नहीं चाहते हमें तो रास्ता भी नहीं मालूम किस आत्मा रूपी मंच पर हम पहुंचेंगे कैसे तो कहा रूपस्थ मित्रो रूपस्त, रूपस्त? आदेवो आवाहन है आज प्रभु आपका है देव देवेश्वर हे देवाधिदेव अनवध वो जो मारा अनमाने नहीं मार नष्ट नहीं होता है व्य जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है ऐसा जो अजर अमर ज्ञान है जो यज्ञ है जो ज्योति है जो अनवध है जो मारी नहीं जा सकती है जागृति जागृति या जागृति जो भी है उसे उन ज्योतियों को मुझमें जगाएं और मुझे उन ज्योतियों का पान कराएं। आज जागो में भीतर अपने बाहर तो बहुत भटक लिया कल तक समझता था बाहर ही रोशनी है जबकि रोशनी तो मेरी आत्मा में मेरी यज्ञ आत्मा में थी ब्रह्मज्वालाओं में थी यह आत्माग्निया यदि रोशनी न देते हैं। मेरी मुर्दा आंख सूरज को भी तो नहीं देख पाती उसकी रोशनी का आभास भी न ले पाती अंधेरों को रोशन मानता रहा और रोशनी की राह में कभी न गया तो कह रहे हैं आ देवो देवीश्वर अनवैध्य जागृती जागृ कि हे देव धिदेव आज उस अमर ज्योतियों में मुझे स्नान कराओ मुझे मेरे अंतर की वो ज्योति दिखाओ जिसके कारण मैं हूं जो मेरी जड़ है जो मेरी रूट्स हैं जिनके कारण ये सांसें ये धड़कने और जीवन का प्रत्येक क्षण है गोविंद जागो में अंधेरों में बाहर तो स्वप्न की नाई है सोचता हूँ ये घर है ये परिवार है ये माता पिता हैं, ये पति है, है पत्नी है पति हूँ पत्नी हूँ तो ये पति तो है घर के चौबारे हैं ये बेटा बेटी है और अचानक आंगन में अपने ही शिला पड़ा हूँ और फिर चिता की लकड़ियों पर चेष्ट अषाढ़ की तब ती तो सा धू कर जलता तन मेरा सब सपना हो जाता है पड़ोसी के घर पैदा हुआ हूं और अभी एक जो बूढ़ी आई है उसने मुझे गोद में उठाकर दूसरी बूढ़ी से कहा कि तुम्हारा पौत्र तो बहुत सुंदर है अरे ये पहचानती क्यों नहीं कि मैं पति हूं इसका तो क्या ये स्वप्न में मेरी पत्नी थी क्या वो सारे नाते रिश्ते स्वप्न के थे कि एक स्वप्न टूटा तो दूसरा शुरू हो गया वाह जगत में मैं सपने ही तो देखता रहा अंतर जगत की रोशनियों में आया नहीं जो अनवद्य हैं जिनको मारा नहीं जा सकता वो जागृति वो ज्योतियों का अनुपान जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है आज गोविंद इस इन स्वप्नों से मुझे मेरे भीतर जगा दो वो जागृति ला दो वो अमर जागृति वो अमर रहा वो नित्य सत्य नारायण मैं जानू मैं अपनी जड़ों को स्वयं पहचानू तो आगे क्या कहते हैं तनुकृत बोधि का ना है ना तो दा और दाह दोनों वाले, वाले, वाले, वाले, वरद करने वाले आत्मा मुझे बोध ना दे तो मेरे पास मस्तिष्क बुद्धि विवेक कुछ भी तो नहीं है मुझे बनाना पता नहीं है और मैं अपनी जड़ों से पूछता भी नहीं हूं कि तनुकृत बोधे अरे वो कौन है जिसने मुझे तन दिया है वो कौन है जो इसको क्षण क्षण जीवंत करता है और वो कौन है जो इसको ऊर्जा से शक्ति से धारण कर रहा है जिसके कारण ही तो मैं इस घर में टिक पाता हूं और इस ऊर्जा का प्रयोग करता हूं नुकृत बोध वेद है ये गीत है मेरी आत्मा का हम सबका सबके भीतर की कहानी है जड़ों से जुड़ने की बात है जो जड़ों से कट जाते हैं वो मनुष्य की योनि में प्रेत और पिशाच की जिंदगी जीते अंततः पतित पिशाच योनियों को ही जाते हैं क्योंकि जो रिहर्सल करोगे मंच पर वही तो अभिनय मिलेगा तो सारी जिंदगी तुम एक सताई सड़ी सी जिंदगी जीते रहे प्रेतों की तरह अपने जड़ों से कटे हुए तो रिहर्सल तुमने प्रेत का ही तो जीवन भर किया तो अगला जन्म प्रेत योनि में ही तो होगा क्योंकि जो रिहर्सल करोगे मंच तो वही मिलेगा इसे कभी मत भूलना तनुकृत बोधि प्रेमती अर्थात अमर राह का दिव्य ज्ञान देने वाले आवागमन के रहस्य बताने वाले उत्पत्ति सृष्टि और संघार के सूक्ष्म ज्ञान से वरद करने वाले कारवे ऐसा करके दिखाने में समर्थ आप त्व आप हैं ये आत्मा ही यज्ञ और आप भीतर विराजमान हैं और मैं भटकता बाहर सपनों में खो जाती है ये दुर्लभ मनुष्य की योनि जाने कितने जन्म तप के बूंद बूंद करके मैंने जीवन के क्षणों को बटोरा था मनुष्य योनि के तपा था मैं तब मैंने ये दुर्लभ मानव तन पाया और आज अपनी जड़ों से कटा खाली बाहर के रूपों में भटकता विषयांत जगत में सब कुछ गवाता आसक्तियों के वशीभूत मैं और मेरा गाता भटकने चल देता हूं क्या कमाता क्या हूं मैं जीवन भर की सारी कमाई से एक आधा दिन भी तो मैं जीवन का और बढ़ा नहीं सकता शरीर का एक कोष भर भी तो वो सारा धन मेरा ला नहीं सकता तो मैं कमाता हूं अथवा सब कुछ गंवा रहा तो कहा तनुकृत बोधि प्रमतिश्च कारण वसु सबका कल्याण करने वाले वसु माने हे ब्रह्म यज्ञ हे आत्मा है श्री कृष्ण किसके बेटे हैं वसुदेव के वसु माने अग्नि देव माने देवता आत्मा अग्नि का ही दूसरा नाम है आगे बताएंगे है ना तो तनुकृत बोधी प्रमित प्रमतिश्च कल्याण वसु विश्वम ओ पिशे के संपूर्ण सचराचर को जैसे स्वयं जड़ बनकर करके उभारते हो उनके रूट्स बनते हो उन्हें जीवन से इन सब से वरद करके संपूर्ण सचराचर का ग्रहों का जीवन का जीवधारियों को सबको ही आत्मा हे यज्ञ धारण करते हो आज हमें फिर यज्ञ करो हमारे भीतर वो जागृति लाओ वो अमर ज्ञान दो हे देव हमें हम अपनी आत्मा से युक्त हों, हम योगी हो जाए वो जुड़ा है हमसे वो तो योगी है हम उससे जुड़े तो हम भी योगी कहा है। और कहा उस ज्योतिर्मये मेरा गोविंद तो घटगट वासी है हर घट में उसके रूप का दर्शन पाए और आप अंधे अंधेरों की बात ना हो और आए ये ऋचा भी ए, सूत्र भी ले ले ब्रह्म सूत्र साथ में तो फिर हम कथा में प्रवेश करें कहते हैं अत न देवता च कि इस प्रकार ये सूत्र पिछले सूत्र के साथ लगते हुए चले आ रहे हैं गुरुकुल में ब्रह्म सूत्र के द्वारा बच्चे ज्ञान पाते हैं कि तत्व क्या है गीता में भी भगवान ने कहा हे अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है मात्र वही जानता है केवल वही जानता है और हमने कहा हमें तत्व से नहीं जानना है हमें तो खाली नाटक करता ना सनातन धर्म तत्व प्रधान धर्म है प्रकृति ही इसका मूल ग्रंथ है इसीलिए हमारे हमारे धर्म के साथ एक शास्त्र और भी जुड़ा हुआ है जिसे हम तर्क शास्त्र कहते हैं बाकी सभी सांप्रदायिक सोच में तर्क करना जीरा करना आर्गूमेंट करना आर्गू करना डाउट लाना दो जाना है हेल में भी जाना है यू शुड है ब्लाइंड फेथ लेकिन सनातन धर्म में कहा नहीं जब परमेश्वर ने तुम्हारी बुद्धि को प्रतिबंधित नहीं किया है आत्मा होकर बना भी रहा है लेकिन पकड़ता नहीं है इसे। स्वतंत्र रखता है तो अपनी मानसिक स्वतंत्रता को किसी डर से भी पंगु मत करना गिरवी मत हो जाना किसी गुरु की तथा कथित भक्ति में अथवा किसी सांप्रदायिक सोच में जब स्वयं परमेश्वर आत्मा होकर तुम्हारे बौद्धिक बुद्धि का सम्मान करता है तो तुम भी अपनी सोच को सम्मानित करना इसे गिरवी मत रख देना काश आप जान सकते कि आपने कितना अपमान किया है अपनी ही सोच का धरित अंधा है लेकिन हम तो उससे भी बड़े अंधे हो जाते हैं कि किसी से हमारा बरसों का व्यवहार है लेना देना है उठना बैठना है मिलना जुलना है और बड़ा आत्मीय भाव है और अचानक कोई हमारे कान में फूक मार देता है तो हमारे मन में उसके लिए संदेह आ जाता है मतलब क्या हुआ कि दिमाग नाम की कोई चीज नहीं थी हमारे पास आंखें भी हमारी फूटी थी तभी तो बरसों का व्यवहार हमारा किसी एक व्यक्ति के भ्रम पैदा करने पे कान के सहारे से हमारे मन में संदेह और संशय डाल गया तो हमने तो अपनी बुद्धि को अपने विवेक को घटिया से घटिया स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया और ऐसा व्यक्ति व्यक्तित्व इसके किस काम का सोचिए विचार करें आप और रोज हम गिरवी हो जाते हैं जबकि हमें अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता को अपनी आंखों पे विश्वास करना है अपने बुद्धि विवेक पे करना है कोई उधार के निर्णय हमारे लिए ले आए कान में फूंक मार जाए और हम अंधे की तरह अपना ज्ञान अपना व्यवहार बरसों का साथ भूल जाए और हम और आज हर घर की यही तो पीड़ा है यही तो सास बहु के झगड़े है यही तो देवरानी जेठानी की कड़वाहट है और भाई भाई में ये फैलता मवाद है क्यों क्योंकि हम हर जगह गिर हो जाते हैं अपनी बुद्धि बेच देते हैं लेकिन सनातन धर्म ने कहा कि तर्क शास्त्र होगा कम आर्गू अंडरस्टैंड ओनली देन बिलीव अस और बात बहुत सरल करेंगे उदाहरण ग्रहों और नक्षत्रों को देंगे क्योंकि नेचर इज द ओनली बुक ऑफ धर्मा एंड आत्मा इज लोन ऑथर वो सब में बैठा वही लिखता है वो सब में है और एक है एको हम बहुश्याम और एको ब्रह्म द्वितीय नाश्त तो यहां वैश्वा नर की चर्चा हम पिछले सूत्र से करते आ रहे हैं वैश्वानर का अर्थ भी कर लो नर माने अग्नि भी होता है नर माने मनुष्य होता है व्यक्ति होता है अथवा कोई एक अदद वही स्वा माने विगत है जो स्वाने मृत्यु से बड़ा और स्पष्ट कर दें शब्द है आप सब चाहते हो स्वामी जी हमें वैकुंठ मिले वही कुंठ मिले लेकिन कभी आपने इसकी व्याख्या करी कि वैकुंठ का शब्द क्या है वही माने विगत है जो कुंठ माने कुंठाएं जो कुंठाओं से रहित है वो आज भी वैकुंठ में है और आगे तो उसे मिलेगा ही और जो आज कुंठाएं जी रहा है उसे कोई वैकुंठ नहीं मिलने वाला ये सनातन धर्म है किसी एक व्यक्ति का बनाया नहीं ये प्रकृति का गीत है ये सचराचर की कहानी है और इसमें ही हम सबकी अंतर की कथाएं जुड़ी हुई है इसीलिए कहा है कि हे अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है वही जानता अब इसमें बहुत से लोगों ने वैश्वानर का किसी ने जट जठरागनी कर दिया जबकि वैश्वानर वस्तु है अर्थात आत्मा है आत्मा का ही पर्याय है और वही इस ब्रह्म सूत्र में कहा अत न देवता भूतं चार इसलिए उसको कोई देवता अथवा भूत प्राणी न समझ लेना भूत का होता है जीव है हाँ ना कहते नहीं भूत प्राणी इस शब्द का प्रयोग हिंदी में बहुत बार करते हैं आप कथाओं में भूत माने जो होता है अब फिर मर जाता है आवागमन को प्राप्त हो है जा। तो जीव मात्र के लिए तो कहा अत अतेव न देवता भूतम च ज्ञ पढ़ा रहा हूं वो सूत्र दे रहा हूं जो उसकी जड़े हैं कहां से आता है वो और कैसे जाएगा वो आगे? तो इसलिए सूत्र सद, सद में में कहा, कहा देखिए यही है, और हर संप्रदाय इसके ठीक उल्टा है कहा अत ना देवता भूतम च इसलिए इसे खाली कोई एक देवता या भूत प्राणी आवागमन को प्राप्त हुई अग्नि अभी जलाई अभी भूज गई ऐसी समझ लेना वैश्वान आत्मज्वाला है और महाभारत में भी एक छोटा सा प्रकरण लेते हैं आमने सामने खड़े हैं दोनों युद्ध सज चुका है और कौरव पांडवों में भीषण संग्राम होना है दोनों हमने सामने हैं, दोनों महाबली हैं, अद्भुत योदा है एक ने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा वो वसुदेव नंदन वासुदेव है और दूसरे ने कहा मैं उठवा लूंगा इससे आज अस्त्र ये पिता में भीष्म हैं, दोनों आठवें हैं ये वसुदेव की आठवीं संतान है वो गंगा के आठवें पुत्र हैं, गंगा ने नारी रूप धारण करके पुरुराज का वर्ण किया था और उस समय उसने शर्तें लगाई थी कि महाराज आप मुझसे पूछोगे नहीं सम्राट पूछेंगे नहीं कि वो कौन है कहाँ से आई है और जो उसके मन में आया वो करेगी बहुत सुंदर कथाएँ हैं जब दोबारा महाभारत लेंगे तो आपको विस्तार से तो सात बेटों को स्वयं माता ने नदी में डुबा के मार दिया सात वसुल उठ गए आठवें वसु को भी जब वो डुबा के मारने चली तो महाराज पीछे पीछे गए और कहा कि देवी तुम कौन हो शांतनु से सहन गया कहा देवी महाराज शांतनु पति हैं तुमसे है, तुम सहन गया कहा देवी तुम कौन हो जब नहीं पुत्रों की हत्या कर रही हो कहा संकल्प तोड़ा आपने कहा तोड़ा है मैंने तो कहा कि ये तो बताओ तुमने अपने बेटों की हत्या क्यों की पर आखिरी तो छोड़ दो नहीं तो कुरु वंश चलेगा किसके सहारे एक उत्तराधिकारी तो राष्ट्र को भी चाहिए कहने लगी राजन मैं गंगा हूं और ये आठों वसुत हैं ये गगन में अभिशक्त हुए थे इन्होंने ऋषि की कामधेनु गऊ का अपहरण किया था तो उसने इनको शापित कर दिया था कि मृत्यु लोक में जन्म पाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो और अपने तपो बल से कामधेनु को वापस बुला लिया तो बाकी सातों वसु उनके पास गए और उन्होंने कहा कि देव आपने हम सबको अभिशक्त कर दिया आपने हम सबको अभिशक्त कर दिया जबकि चोर तो आठवां वसु था प्रभास था हम सब तो निरपराध मारे गए तो ऋषि ने उत्तर दिया कुसंगी के संग का पाप भी तो लगता है हम तो बड़े ठाठ से बैठे हैं, चाहे जितना कुसंगी हो हम साथ करेंगे तो उतने संग दोष का पाप हम पाप की गठड़ियां ही तो बनते रहेंगे तो एक संकल्प तो आज ले डालो कि तो कुसंगी का संग नहीं करेंगे और जो अपनी आत्मा का संग नहीं कर रहा है वो सब कुसंगी है जो सत संगी नहीं वो कुसंगी ही तो है तो कहा ऋषि तो ने कहा कि सातों वसु जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ लेकिन आठवें वसु को बहणों के शैया पर लेट कर प्रायश्चित करना होगा और तब उसका उत्तर तो कहा राजन ये आठवां वसु है यह प्रभास है इसका नाम देवव्रत होगा और यह अपने संकल्प के कारण भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा और यह बाणों के शैया पर लेटकर प्रायश्चित करेगा और है नहकर गंगा फिर गंगा होगा तो यह आठवां वसु है इस तरफ भीष्म पितामह के रूप में प्रभास है ही और उधर वसुदेव के आठवें पुत्र वासुदेव हैं श्री कृष्ण एक ने कहा है कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा और दूसरे ने कहा मैं अस्त्र उठवा न दूं और फिर युद्ध में जो लीला हुई तो वासुदेव को श्री कृष्ण को करके पह उठाना पड़ा क्रोध से आवेशित हो गए जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था पितामह के ऊपर बाण चलाने से कतरा रहा था तो तुरंत मां भीष्म ने अपना गांडी रख दिया और दौड़ के गया उनके चरणों के पास बैठ गया कि वासुदेव बस आप इसको इस अस्त्र को धारण कराने की बात थी चलाने की नहीं मैं आपका संकल्प खंडित नहीं होने दूंगा प्रभु हाँ मेरे अपराध को क्षमा करें लेकिन यह तो मेरी भोली चाहत थी आपने कहा था आप उठाओगे नहीं मैंने कहा उठवा तो मैं दूंगा लेकिन आप चलाइएगा नहीं आपका संकल्प है तो आत्मा ने कहा है कृष्ण ने कहा है कि जीवन के इस महासंग्राम में वो अस्त्र धारण नहीं करेगा केवल इस शरीर रथ को चलाएगा दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित अर्जुन जो जीव है उसे वो पूरी स्वतंत्रता के साथ इस बुद्धि का प्रयोग करेगा स्वयं निर्णय लेगा। और अपने जीवन के इस महासंग्राम में या तो कृष्ण के का साथी बनेगा योगी भोगा कृष्ण में अद्वैत करेगा और विषय शांत वासनाओं को अतृपतियों इच्छाओं और अज्ञान रूपी कौरवों का नाश करके महाभारत में जयी होकर स्वर्गारोहण करेगा अथवा कौरवों का हो जाएगा हम सब किसकी हैं यदि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं तो ये कहना कि स्वामी जी हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं आते हैं बच्चे बनने तुम्हारे बच्चे आए कहां से जब तक तुमने परमेश्वर की हत्या नहीं की थी मेरे बच्चे हैं ये गाया कैसे था और क्या हत्यारी भक्ति भी कोई भक्ति होती है एक सवाल है मेरा आज हमें सोचना है समझना है इस बात को कि जिसने मेरी बुद्धि को प्रतिबंधित नहीं किया उस बुद्धि को मैं जगह जगह गिरवी क्यों रख देता कि बाकी लोग जो कहें तो मैं मान लूं और जो मेरा अपना किया व्यवहारा हुआ है वो सब झूठ है उसका कोई कीमत नहीं इसका मतलब मेरे पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं जो है थी वो सब गिरवी कर दी और आँखों से भी जो देख रहा हूं वो सही दिखता नहीं है अंधा हूं मैं दूसरे की आँख देखे और दूसरा मेरे कान में बताए तो मेरा मन मैला हो जाए आज हर घर की तड़प और इसी को रामायण में हमने पूतना के रूप में पढ़ा है अब चलें थोड़ा अपने कथाक्रम में हां, जैसा कि हम जानते हैं कि श्री राम की कथा का काल साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व का है लेकिन आज से कुछ हजार वर्ष पूर्व हमने अतीत के अमर साहित्यों को लीला कथाओं में उनका नया रूप रूपांतरण किया और इस प्रकार श्री राम लीला कथा कृष्ण लीला कथा आदि जितने पुराण हैं ये लीला ग्रंथ हैं। लीलाओं के कथाओं के द्वारा गुरुकुल में छात्रों को उनके जीवन का अमृत सत्य पढ़ाना उनको उनकी जड़ों का दर्शन कराना तो हमें बड़े विस्तार से जाना है कि जिसने दस इंद्रियों को रथ लिया निग्रह किया उसी का मन दशरथ हुआ और जिसने दस इंद्रियों को दशमुह बनाया वो दशानन रावण हो गया और अब एक एक पात्र में हम अपनी ही जड़ों को कुरेतते रहे हैं अपने को पढ़ते रहे हमारा कथाक्रम यहां पर आकर रुका हुआ है अशोक वाटिका में अशोक वाटिका में अशोक माने जहां कोई शोक ना हो परमानंद हो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक संतप्त है जानकी शब्दों पर ध्यान दे कि जहां कोई दुख करने का कारण नहीं है वहां हम सब दुखी हैं वो हर सांस दे रहा वो प्रत्येक क्षण जीवन का दे रहा वो मुझे बुद्धि विवेक हर चीज से वरत कर रहा वो मेरे शरीर के को ऊर्जा दे रहा पुष्टता दे रहा मायाओं के प्रहार से बचा रहा उसने तो मुझे अशोक बनाया है और मैंने सदा शोक संतप्त जिंदगी जी है शायद ही कुछ क्षण रहे हों जब मुझे शोक चिंता अभाव न सताया हो तो अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे शोक संतप्त है जानकी स्वयं जगत माता लीला, लीला अवतार लेकर प्रकट हुई है मुझको मेरे मन की लंका पढ़ाने के लिए और मैं खाली भजन गाता हूं अपने जीवन के अक्षरों को पढ़ना नहीं चाहता अपने जीवन के सत्य को जानना नहीं चाहता मैं रामायण हम सब की कहानी है जैसे अध्यापक पाठशाला में पहले वो लीला करता है छोटी आरंभ की कक्षा में बोलो कबूतर से कहा खरगोश से खा गाय से कहा तो कबूतर खरगोश गाय नहीं पढ़ाता वो तो बच्चे जानते हैं उनके माध्यम से क ख ग पढ़ाता है उसी प्रकार यहां जगत माता स्वयं और स्वयं परमेश्वर लीला अवतार धारण कराए हैं कि मेरे बच्चों इस जीवन की पाठशाला के प्रथम कक्षा को तो उत्तीर्ण हो जाओ पढ़ ला लो हम पढ़ते नहीं भजन गाते हैं और सोचते हैं कि इसमें कुछ और लोभ मिल जाए लोभ का लाभ हो जाए कैसी विचित्र बात है कि जिसे हम भक्ति कहते हैं वो नारायण का अपमान है क्योंकि पिता इस बात में प्रसन्न नहीं होगा कि उसको वृद्धावली गाने वाले चांडू, वो भाण और चारण मिल गए ना बेटा पिता तभी प्रसन्न होता है जब पुत्र उसके नक्शे कदम जाए कुछ बन के दिखाए और वो हमने बनना नहीं चाह कैसी विचित्र बात है कि पाठशाला में अध्यापक भी जो चिल्ला रहा है लड़कों से भी कह रहा है मेरे पीछे गाप लेकिन उसको गवाने का मतलब है उसके भी गाने का अर्थ है कि वो जीवन के वो उस क्लास के अक्षर ज्ञान करा रहा है फिर उसको शब्द बनाना सिखाएगा फिर वाक्य बनाना सिखाएगा और धीरे धीरे उसको पूरी भाषा का ज्ञान कराएगा तभी तो वो अगली कक्षा में जाएगा लेकिन हमने तो कबूतर खरबूजा और वो भी ही गाया अथवा कबूतर खरगोश और गाय ही गाया खा का गा नहीं जानना चाहे पढ़ना नहीं चाहा मैं ये कितनी विचित्र बात है तो अशोक वाटिका में शोक संतप्त है जानकी और सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के ऊपर वीरवर हनुमान बैठे हैं जब जानकी दिशाओं से अग्नियों से अग्नि मांगती है मृत्यु का वरण करना चाहती है तो ये भी पिघल जाते हैं उनके नेत्र प्रवाहित तो होने लगते हैं हनुमंत के कि मेरी पीड़ा पर मेरा संकल्प रोए क्योंकि हनुमान संकल्प ही तो हैं हम सब के और संकल्प जगाने पे ही जगता है वरना सब में रहता हुआ भी हमें कमजोर कायर बनाए रहता रखता है जब तक हनुमान जगा ही नहीं गए थे ओढ़ करके लंका भी तो नहीं पहुंच पाए थे ये संकल्प शक्ति है ये संकल्प भक्ति हनुमान है समर्पित भक्ति यहां जानकी है मुझे भक्ति की सत्य स्वरूप को जानना है यू तो सुरसा भक्ति भी है जिसे हनुमान जी जीत है। आए माने दिव्य रसा रस को देने वाले कि वह कथाओं के रस में घुसे रहना तत्व तो नहीं पाना ये सुरसा भक्ति है देखे हनुमान सूक्ष्म तत्व का रूप धारण करके निकल गए हमें भी कथाओं से सूक्ष्म तत्व लेने हैं खाली सुरसा भक्ति नहीं भक्ति की तो असंख्य रूप है क्योंकि जीव का दूसरा नाम ही भक्ति है तो भक्ति तो जीव का पर्याय है यह कहना कि मैं भक्त नहीं हूं यह तो किसी मूर्ख ने कहा होगा क्योंकि यदि मैं ईश्वर का आत्मा का भक्त नहीं हूं तो मैं विषयांत जगत का भक्त तो हूं मैं लोभ और लालच का भक्त तो हूं और सौ भक्ति एक साथ नहीं हो सकती भक्ति एक ही होती है एकांकी होती है राम की भक्ति है तो विषया और भटकाव का कोई स्थान नहीं है यह कहो कि तुम भक्ति भी करो और संसार की ठगती भी करो तो ये नहीं हो सकता मारिश भी भक्ति है मृत तृष्णा है भक्त नहीं होते तो इनके पीछे भागते क्यों सोने का हिरन क्यों मांगते और फिर सोने की लंका में मेरी जीव का भक्ति आकर के क्यों फंस जाती मेरी कहानी वक्त सुनाता मुझको परमेश्वर स्वयं उसमें अवतरित होते और मेरा हठ धर्म देखो कि मैं सुनना भी नहीं चाहता जानना तो आगे की बात मुझे जीना है इसमें और पाना है इस सत्य को रावण समझाता है वो नहीं मानती तो वो अस्त्र उठा लेता है तो त्रिजा उसे समझाती है मंदोदरी भी आ जाती हैं कहती हैं नाथ यह आप क्या कर रहे हो एक असहाय अबला को पहले बंधक बनाया और फिर उसको उसका अवध भी करने जा रहे हो ये तो अनुचित है और समझा बुझा कर ले जाती है जानकी जी तड़प कर रोने लगती हैं, तो त्रिजटा सबको डांटती है कि यहां से जाओ इन्हें अकेला छोड़ दो समझाती हैं और वे भी चली जाती है और तब वो जब करुण क्रंधन करती है मां मेरी ही अंतरदा है असह पीड़ा है मैंने ही मांगे थे सोने हीरन, के हिरण लुलुपता के विधाता के हाथ थे बड़े उसने लंकाएं तो दे डाली लेकिन फंस के रह गए हम सब लोग अपने अपने मन की लंकाओं में आज यही तो हम सब की पीड़ा है आज यही तो हम सबके अंतरदान है आज इसी के लिए तो मेरा हर नाता रिश्ता जहरीला हो गया है क्योंकि आदमी खो गया है पैसा ही सब कुछ हो गया है आज सगे का सगों पर यकीन नहीं अजनबी पे होगा कैसे बोलो तो और ये क्रिटिकल एनालिसिस है मेरा श्री राम कथा में और गुरुकुल में मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूं और वो जीवन का हर अक्षर पड़ जाते हैं और वो पूर्वज हैं आपके और आप वंशज हो उनके उनमें और आप में कितना भेद हो गया है जरा सोचो तो और जब वो करुण क्रंदन करती हैं तो हनुमान जी पेड़ की पत्तियों में छिपे छिपे उन्हें सांत्वना देते हैं और उनसे कहते हैं कि बहुत जल्दी श्री राम आने वाले हैं और जैसे ही उनको पता चलेगा कि माता आप यहां पर हो वे आपका उद्धार करने जरूर आएंगे हा आत्मा रे जीव तेरा उद्धार करने आएगा पर तू क्या लंकाओं से बा जाएगा वो आत्मा की तड़प है वो राम की तड़प है आज स्वयं परमेश्वर लीला करके दिखा रहा है और क्या तुम सुधरना चाहते हो क्या हमें कोई सुधरना चाहता है हां आ सुन रहा हूं सुन रहा हूं हा क्या हम सुधरना चाहेंगे हाँ हाँ ठीक है आ हरी हरी ना आ हो गया ना नारायण हरी तू जान कीजिए हम्म तू जान कीजिए बहुत संतप्त है दुखी है वो और वो चाहती हैं कि वो उन्हें मृत्यु मिल जाए तब वो हनुमान जी कहते हैं कि देवी बहुत जल्दी वो आने वाले हैं उन्हें तो अभी तक पता ही नहीं था आप हो तो कहा ये कोई राक्षसी माया है कौन है जो भी है वो सामने आए और तब हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं पेड़ से कूद के उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहा कि मैं माता अंजनी का पुत्र हनुमान हूँ महाराज केसरी मेरे पिता हैं और मुझे स्वयं पवन देव ने पुत्र रूप में भी धारण किया है इसलिए मैं पवन सुत हनुमान कहलाता हूं और मां मेरा जन्म भी भगवान श्री राम की और आपकी सेवा के लिए हुआ है मैं भी लीला अवतार हूं तो कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम कोई मायावी राक्षस नहीं हो आ जब लंका में फंस जाती है हमारी सुधीर सूरत हमारी जानकी तो क्या मेरा मुझ में भी विश्वास कुछ रह जाता है बाकी देखो देखो पढ़ो अपने को जानो अपने को तुम मैं किसका बेटा और बेटी में भी विश्वास है जरा जीते जी सारी अबड़ी कर डालो है हिम्मत और कहते हो कि भक्ति करता हूं कौन सी भक्ति है तुम्हारे पास कौन सी भक्ति है हमारे पास कितना यकीन है तुम्हारा अपने सगों पर और जब जानकी लंका में नहीं होती थी गुरुकुल से पढ़ के निकलते थे तुम जब तुम्हारा मन अवध रहता था तो एक ही वाद सारे भारत में भरतखंड में गूंजता था अतिथि देवो भाव अजनबी भी मिला है तो उस पर संदेह नहीं है नारायण का रूप है आज अपने पर तुम संदेह करते हो क्यों क्योंकि तुम सब तुम सब की सोच तुम सब सबकी सुरती आज लंका में जाके फंसी है मन लंका हो गया है ये अवध नहीं रहा है अनवध शब्द कहा देव ईश्वे अनवध जाग्रीवी। अनवध्य जो कभी मारा न जा सके आज वो सारे विचारों की हमने हत्या कर रखी है जो अमर भाव थे वो धूल धूसरित है और संदेह जो है कपट जो है आज वो मेरा मुकद्दर बना हुआ है पढ़ो अपने को जानो अपने को श्री राम कथा है घट घट वासी राम की कहानी है हर घट की कहानी है अनु और यहां सिर्फ तो कहा मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम राम के दूत हो तो हनुमान जी ने कहा कि माते उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई थीं आपको विश्वास दिलाने के लिए अंतरंग क्षणों की और कहा था हनुमान उसे मैं जानता हूं जानकी जानती है एकांत के क्षणों की बातें मैं तुम्हें बताता हूं जो कभी किसी को नहीं बताई जातीं, हनुमंत में बत तुम्हें बताता हूं जिससे जब वो मिले तो वो तुम पर विश्वास कर सके तो प्रथम मिलन की बात के वो क्षण पे सारे अंतरंग क्षणों की बातें धीरे धीरे करके विनम्रता से हनुमान बताते हैं तो जानकी जी को भरोसा होने लगता है आज यदि परमेश्वर भी धरती पे उतर आए तो मैं कोई है जो उस पर यकीन करेगा पहली सोच अरे कोई बहुरूपिया तो नहीं है कोई ठगवक तो नहीं है बोलो बोलो जानकी कहा फंस गई लंका में हमारी सूरत हमारी सोच हमारा समर्पित भाव आज संदेह को अर्पित है श्री राम को नहीं है ये भक्ति वहां जा खड़ी हुई है और गहरा सिया राम जयराम जय जय राम क्या कर रहा हूं मैं बस यही सब कुछ रह गया है मुकद्दर बन के मेरा अब भक्ति का स्वांग और आसक्ति मेरी छूटती नहीं ये कौन सी भक्ति है भाई तड़प उठी है जान के सुन के कहा मुझे विश्वास हो रहा है कहा माते उन्होंने ये मुद्रिका भी मुझे दी है जिससे कि आप मुझे पहचान सके तो बिलख पड़ती है जान की काश काशी क्षण हमारे जीवन में भी एक बार हमको भी अपने भीतर ले आए मुझको मेरी आत्मा का दर्शन कराए अब फिर मैं इतना बहू कि सारे पाप प्रायश्चित बन के धुल जाए तो हर संदेह के पर्दे हट तो जाए और तब कहते हैं कि मते आप भय ना करें शीघ्र ही वे पधारेंगे और अब लंकाद्वाश्त होगी रावण मारा जाएगा और आपका उद्धार करके नारायण ना आपको अपने साथ ले जाएंगे आज हमारी कथा में हम सब हैं हमें सोचना है पूछना है अपने आप से कि जिसके संग आए हैं वो आत्मा जो हमें शरीर में लाया जिसने शरीर बनाया और जो बन के शबरी का राम हमारी जूठन को रख में बदल रहा है उसके लिए भी कोई तड़प होगी क्या हमें यह खाली बाहर स्वांग नाटक करते रहेंगे कभी आसक्ति में तो कभी भक्ति में ये स्वांग ये नाटक ही होते रहेंगे हमें सोचना होगा हमें अपने से पूछना होगा कि क्या कभी भक्ति भी हमारा मुकद्दर बन पाएगी आज तो हमारी इस भक्ति का स्वरूप श्री राम के प्रति अर्पित नहीं चिंता के प्रति है द्वेष के प्रति है लोभ के प्रति है आसक्ति के प्रति है झूठ और कपट के लिए भक्ति तो बहुत दुर्लभ है उसको पाना इतना आसान नहीं होता है ईश्वर की भक्ति मिले तो जीवन धन्य हो जाए और अशोक वाटिका में शोक अशोक वृक्ष के नीचे शोक संतप्त है हम सबकी सुरती भक्ति यह हम सब की कहानी है हमें पूछना है कि आत्मा तो मुझे बार बार बुला रहा है क्या हम सचमुच उसकी भक्ति कर पाएंगे क्या हम उसको जान भी पाएंगे उससे मिलना भी चाहेंगे या केवल बाहर ही दस इंद्रियों को दस मुंह बना दशानंद मनोवृत्तियों में बस भटकते भटकते जीवन का सर्वनाश कर जाएंगे रोज देखते हैं एक अर्थी उठ के जाती हुई कंधा भी देती हैं फिर याद क्यों नहीं रहता कि मेरे भी तो समय गिने चुने हैं मैं कब जागूंगा और कब चलूंगा ये इतना आसान नहीं है मुझे जागना होगा मुझे अपने अंतर में बैठना होगा और आए इस ऋचा को फिर से दोहरा आज की है और देखिए ये वेद की रीचाएं आत्मस्थ करने की बात है कि एकांत के क्षणों में अंतर में ये गूंजती अर्थ में जानता हूं तो ये प्रेरणा बने और मेरा मन फिर आत्मा में स्थिर रहे बाहर के जगत में मैं उनका निमित्त बना अपने निमित्त धर्म को धारण करता रहूं जैसे बाहर का यज्ञ निमित है